आओ पता लगाएं दौड़ दौड़ कर लुढ़क लुढ़क गड्ढों में से उछल कूद कर दूर दूर तक चलता जाता जीवों की वो प्यास बुझाता गरीब का है बिछोना हर कहीं पर फैला लपेटने से भी ना लिपटे कौन है ये अलबेला बिना तन खेले घूमे ऐसी खास बिना उसके नहीं जीवों में भी सांस बिना दिले दिखे छूकर निकले ऐसा उसका राज कागज दो तो खा जाए पानी पीते ही मर जाए नीली छत है ऊपर मेरे पकड़ न पाऊं न उसको पाऊं उसके जितना पास जाऊं खाली हाथ ही आऊ आसमान में चमचमाती गड़गड़ शोर मचाती नजर किसी की मुझ पर आए झट से आंखें बंद हो जाती झमझम झमझमा -जम, जम झम जम खूब गिरती वह आए तो धरती हंसती आसमान में उड़ता रहता भाप बूंद में मेरी जान गोरे से जब बनता काला बरस पड़ू खुद से अनजान एक बाग है ऐसा जिसमें रात को फूल निकलते सुबह होने पर सो जाते हाथ किसी के न आते उछल कूदे गाये जीवों को है दिल में समाए नदियों को है गले लगाए दुनिया को भी शेयर कराए सबसे बड़ा धनुष हूं मैं रंग है मेरे साथ चाहे जितना पकड़ो मुझको न आओ किसी के हाथ उसके बिना धरती न घूमती न होती फसलों में जान रात न होती दिन न होते न होती गर्मी न सावन आसमान में रहता हूं मैं सब बच्चों का मामा दिन में छिपू रात में निकलू करता रामा श्यामा हवा वर्षा पृथ्वी इंद्रधनुष आकाश सूरज बिजली चांद आग तारे बादल पानी और समुद्र आसपास में बने अगर कुछ झट झटसे हुआ बतलाए गंध हो या दुर्गंध उससे छुप ना पाए तू मीठा तू खट्टा तीखा तुझ में नमक है कम मैं ही यह सब बता सकूं और न किसी में है दम पेड़ पर बैठा है तोता और बदतक मछली खा रही है कौन है वो जल्दी बताओ जो मुझे यह बता रही है कोयल प्यारा गाती है चिड़िया चहचहाती है कैसे मैंने जाना यह सब चिल्लाया जो हाथी है शरीर का कवच है सर्दी गर्मी जाने मतवाला हर एक का रंग अलग भोरा हो या काला त्वचा आँख नाक जीभ और कान